धार्मिक समाज की विडम्बना और कर्म उपासना का तत्व ज्ञान में उपयोग आजकल धार्मिक समाज में बहुत विघटन चल रहा है कहीं ना कहीं दोष है जिससे चल रहा है हम वैदिक वांग्मय को ठीक ठीक नहीं स्वीकार करते हैं इसलिए यह विघटन चल रहा है आप विचार करके देखिए कि आपका जो यह कार्यक्रम संघात है कार्यकरण संघात है इसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर की रक्षा जैसे की जाती है ऐसे यदि सूक्ष्म शरीर की रक्षा नहीं करेंगे तो सूक्ष्म विकृत हो जाएगा फलता जीवात्मा को आगे पशु पक्षी का शरीर मिलेगा पुरुषार्थ के योग्य शरीर नहीं रहेगा स्थूल शरीर को पकड़ा है सूक्ष्म शरीर की उपेक्षा हो रही है तो भी दोष है कोई सूक्ष्म शरीर पर ध्यान दे रहा है और स्थूल शरीर की उपेक्षा कर दिया तो स्थूल शरीर की काम नहीं करेगा फिर सूक्ष्म शरीर कार्यक्षम कैसे होगा स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर कार्यक्षम नहीं हो सकता अतः वैदिक वांग्मय में, में तीन कांड हैं कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड ज्ञान कांड मूल रूप में लक्ष्य है पुरुषार्थ चार है धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष क्यों पुरुषार्थ है धर्म पर खड़े हो करके जब आप अर्थ को पकड़ेंगे तब आपको अर्थ तृप्ति प्रदान करेगा तृप्ति प्राप्त होने पर आपका जीवन जगत से ऊपर उठेगा आप जगत को पढ़ सकेंगे अभी हम जगत को पढ़ नहीं पा रहे हैं जब तक आप जगत को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपके अंदर मुमुक्षा नहीं होगी इसलिए शास्त्र आपके शरीर को भी शुद्ध करना चाहता है आपके मन को भी शुद्ध करना चाहता है जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम तत्व ज्ञान की बात कर सकते हैं पर तत्व ज्ञान को धारण नहीं कर सकते आज गड़बड़ी कहाँ हो रही है कुछ लोग धर्म के बाहरी ढांचे को पकड़ रखे हैं पर उस ढांचा को पकड़ने पर भी जो आंतर ढांचा है प्राण है धर्म है उसमें वे विस्मृत हैं प्राण का संचार नहीं हो रहा है धर्म में क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से हमने पकड़ा नहीं है इसलिए प्राण का संचार नहीं हो रहा है यदि प्राण संचार नहीं हो तो स्थूल शरीर का क्या दशा होगी उसमें दुर्गंध ही आएगी कुछ लोग आपसे कहते हैं आपका शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आप इसको जान लो आप चेतन हो आपको कर्मकांड करने की क्या जरूरत है आपको उपासना करने की क्या जरूरत है आपको इंद्रियों के संयम की क्या जरूरत है इंद्रियाँ जहाँ हैं वहीं रहने दो ये लोग आपके शास्त्री ढांचे को तोड़ रहे हैं पर ढांचा तोड़ने से काम चलने वाला नहीं आपको दृष्टान्त देकर मैं समझाऊंगा कि ढांचे के बिना उनका प्रयास मनोराज्य मात्र रहेगा हिमालय में विवरण विचरण करते समय हमने देखा कि शिक्षा के अभाव में लोग अक्सर खाने पीने में ही जीवन निर्यापन करते रहते हैं परंतु कोई साधु दरवाजे पर जाकर नारायण हरी बोल दे तो घर की माता घर में एक रोटी है फिर भी उसे उठा करके साधु की झोली में डाल देती है थी उसका बालक रोता रह जाता था यही व्यवहार हमने नर्मदा की परिक्रमा में नर्मदा के किनारे देखा मंडला जिला बहुत गरीब है लोगों के पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं है दैनीय दशा है पर परिक्रमावासी जब उसके दरवाजे पर जाकर माता नर्मदेहर कहता है तो माता सामने आती है कहती है महाराज घर में कुछ नहीं है हमने कहा माता जी आप चिंता मत करो हम दूसरे घर से भीखा लेंगे महाराज हमारे घर से आप खाली हाथ कैसे जाएंगे? माता तेरे पास जब खाने के लिए नहीं है तो खाली हाथ जाना ही पड़ेगा नहीं महाराज एक डली नमक और एक मिर्ची ही लेकर के जाइए खाली हाथ मेरे घर से मत जाइए उसकी आंखें डबडबा जाती है वह एक बर्तन में एक डली नमक और एक मिर्ची लाकर कर देती हुई कहती है महाराज इसको लेते जाइए जो हमारी वैदिक परंपरा है अतिथि देवो भव उसकी भावना उनके अंदर बैठी है वे आपका कर्म नहीं जानते हैं वे स्नान नहीं करते हैं हिंसा से जीवन निर्वाह करते हैं उनके पास कोई शिक्षा नहीं है परंतु परन्तु उनको वैदिक ही कहना होगा अतिथि देवो भव इसकी भावना उनके रक्त के कण कण में अनुस्यूत है जिसको वे चाह करके भी छोड़ नहीं सकते यदि वैदिक उनको न माने तो वेद के प्राण को हम नहीं समझते हम किसी अतिथि का अपमान कर सकते हैं पर उनके पास एक दाना अन्न नहीं है पर अतिथि का अपमान नहीं कर सकते हैं इस वैदिक परंपरा को उनके अंदर प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो वैदिक मानना ही होगा उनमें वैदिकत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती पचास साठ वर्ष पहले इंग्लैंड का एक दंपति ऋषिकेश में रहता था सत्संग करता था वृंदावन में कुछ दिन बिताता था धीरे धीरे भगवान के ऊपर बड़ी निष्ठा हो गई भारत में 12 वर्ष व्यतीत करके पानी के जहाज से इंग्लैंड जाते समय समुद्र में तूफान आ गया खतरे की घंटी बज गई लोग रक्षा कमच यानी हवा से भरा ट्यूब अपने अपने कमर में बांधने लगे वह अंग्रेज ऊपर बैठा हुआ था उसकी पत्नी खोजने लगी कहाँ गए कहाँ गए वह ऊपर बैठ बहुत ध्यान से समुद्र को देख रहा था पत्नी खोजते खोजते ऊपर डेक पर पहुंची उलाहना देते हुए कहा कि सब लोग बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं और आप शांत बैठे हैं दो तीन बार उसकी बात सुनने के बाद एकाएक बगल में पड़ी हुई पिस्तौल पत्नी की छाती से लगा दी तो पत्नी हंसने लगी कहा लगता है आपको पागलपन आ गया है मुझे मारेंगे अच्छा मारिए आपके हाथ से मरना ही भी अच्छा है वह बोला देखो मैंने पिस्तौल तुम्हारी छाती से लगाया पर तुम्हें भय नहीं उत्पन्न हुआ तुम कहती हो कि तुम्हारे हाथ से मरना भी अच्छा है मुझे भी यही दृश्य दिखाई दे रहा है यह तूफान रूपी पिस्तौल लेकर भगवान हमारे सामने खड़ा है मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम मारना चाहते हो अच्छा मारो तुम्हारे हाथ से मरना भी अच्छा है तूफान शांत हो गया था भगवान के प्रति विपरीत समय में भी उसकी प्रबल निष्ठा है वह अंग्रेज है आपका आचार विचार नहीं जानता पर वह भगवान का भक्त है चंदन नहीं लगाता है माला नहीं जपता है फिर भी इस प्रकार की निष्ठा यदि है तो उसे भगवान का भक्त मानना ही पड़ेगा उस मनवासी का अतिथि देवोभव के नाम पर बच्चे को दी जाने वाली रोटी का टुकड़ा भी साधु की झोली में डालना तथा नर्मदा किनारे का भील जिसके घर खाने का नहीं है अतिथि देवो भव के सिद्धांतानुसार एक डला नमक का डाल डालना अपना उनके यथार्थ को दर्शाता है मैं यह कह रहा था कि आज समाज को बांटने के लिए धार्मिक समाज को बांटने के लिए दो प्रकार की चीज़ें चल रही हैं कुछ लोग ढांचे को पकड़ कर बैठे हैं किन्तु प्राण की उपेक्षा कर रहे हैं शास्त्रीय दृष्टि की उपेक्षा कर दी है और कुछ लोग बुद्धिवादी ढांचे को तोड़ने में लगे हैं कोई कहेगा कि इंद्रियों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है इंद्रियां दौड़ती रहें इंद्रियों को रोकने से शरीर में रोग हो जाएगा मन में कुंठा हो जाएगी अन्य उपदेश करेंगे कि इंद्रियों का संयम ही करना चाहिए आप इंद्रियों के संयम में तो लग गए पर उस संयम के द्वारा जो अर्जित शक्ति थी उस शक्ति को आध्यात्म में नहीं लगाया तो वह निरोध भी आडंबर बन जाएगा बांध बांधा गया जाता है, और उसी के साथ नहर भी खोदी जाती है यदि नहर नहीं खोदी गई और बांध बांधा गया तो वह बांध टूटेगा पानी गंदा होगा और कोई नहर ही खोदने में लग जाए और बांध ना बांधे तो उसकी नहर में आध्यात्म की पानी उतरेगा कैसे एक ढांचा नहीं दे रहा है केवल बुद्धिवाद में लगा है किसी प्रकार निरोध ठीक नहीं किसी प्रकार का कर्मकांड ठीक नहीं बिना इसके ही तुम आगे बढ़ जाओगे वह ऐसा कर कर आपको धोखा दे रहा है शास्त्रीय दृष्टि को नहीं अपना रहा है शास्त्रीय प्राण नहीं फूका जा जा रहा है वह भी बहुत गलत धारणा में बैठा हुआ है कभी कभी दुख हो जाता है इसलिए मुझे यह बात कहनी पड़ी यज्ञ एक पवित्र चीज है यज्ञ एक साधन है वेद के अस्थाई अस्सी मंत्र कर्मकांड के प्रतिभाक क्यों हैं उनका तत्व में क्या महत्व है उपासना कांड के मंत्र जीवन को कैसे तत्व के अनुकूल बनाते हैं इस पर ध्यान नहीं आज यज्ञ एक व्यक्ति करता है यज्ञ एक शास्त्रीय चीज है शास्त्र के आज्ञा का पालन है परंतु शास्त्र की दृष्टि से यदि नहीं करेगा उसके मन में आ जाए कि देखो हम यज्ञ का आयोजन कर ले तो हमको दो लाख रुपया मिल जाएगा उससे आगे की योजना हमारी बनेगी तो क्या वह यज्ञ सात्विक होगा यज्ञ में शास्त्रीय दृष्टि नहीं हुई एक जगह में बैठा था एक व्यक्ति हमें सुनाया कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के वक्ता को मैं परिश्रम से आश्रम में ले आया तो दो लाख रुपये की बचत हो गई अब दूसरे प्रसिद्ध वक्ता के पीछे मैं दो वर्ष लगा हूँ और यदि वो भी आ जाए तो दो लाख रुपये की बचत हो जाएगी हमने कहा शास्त्रीय दृष्टि से क्यों नहीं बुलाते कि इससे जनता का लाभ होगा शास्त्र एक दृष्टि देता है दृष्टि से शून्य होकर उसी चीज को पकड़ते हैं तो हमारा चित्त राजस्व तामस भूमिका में चला जाता है जगत के अर्थ से संबंधित हो जाता है सारा वेदांत का ज्ञान भी जगत के अर्थ से संबंधित हो जाता है हमारा प्रवचन भी जगत के अर्थ से संबंधित हो जाता है उसकी दिशा शास्त्री नहीं रहती और इससे लाभ होने वाला नहीं है जो लाभ दृष्ट हो रहा है वह भले ही हो पर तत्व ज्ञान का लाभ दूर की कौड़ी है